गीता तत्वचिंतन कर्म रहस्य एक बुद्ध के दो शिष्यों का उदाहरण एक दृष्टांत इस बात को और स्पष्ट कर देगा भगवान बुद्ध के दो शिष्य किसी सरोवर के तीर पर ध्यान कर रहे थे इतने में एक चीख की आवाज आई भिक्षुओं ने देखा कि एक युवती स्त्री पानी में डूब रही है और सहायता के लिए चिल्ला रही है एक ने सोचा कि युवती स्त्री को बचाने जाने से अंग स्पर्श होगा जो सन्यासी के लिए वांछनीय नहीं है और ऐसा सोच वह बैठा रहा दूसरे ने देखा कि स्त्री को बचाने वाला और कोई नहीं है अतः वह जल में कूद गया और स्त्री को बचा कर ले आया स्त्री के कपड़े भी पानी में कहीं डूब गए थे भिक्षु ने अपना उत्तरी स्त्री को दिया उसे अपने शरीर से लपेट भिक्षु के प्रति अशेष कृतज्ञता ज्ञापित कर महिला चली गई और इधर भिक्षु पुनः ध्यान में बैठ गया पहला भिक्षु की ध्यान में ही बैठा था पर उनका ध्यान बारंबार उस स्त्री की ओर चला जाता था कि कैसे उस विवस्त्र युवती को अपनी छाती से लगाकर उसका साथी जल के बाहर ले आया वह सोचने लगा कि उसके साथी का यति धर्म नष्ट हो गया है और उसे संघ के बाहर निकाल देना चाहिए कुछ महीने बाद जब दोनों की तथागत से भेंट हुई तो प्रथम भिक्षु ने उनके पास दूसरे की शिकायत की और उसे संघ से बहिष्कृत कर देने का प्रस्ताव रखा बुद्ध ने दूसरे भिक्षु से पूछा क्या तुमने यति धर्म का नाश करने वाली कोई क्रिया की है उसे कुछ स्मरण न आया तब बुद्ध बोले जरा सोचो तो क्या तुमने किसी विवस्त्र युति को अपनी छाती से नहीं लगाया था तब उसे उस घटना का स्मरण हो आया बोला भंदे मैं तो वह घटना भूल ही गया था जानते मैं मैंने जानते में मैंने यति धर्म का पालन ही किया था नाश नहीं क्योंकि मृत्यु से किसी की रक्षा करना भी यति धर्म के अंतर्गत ही है तब तथागत पहले भिक्षु की ओर मुड़कर बोले तुमने देखा या तो वह घटना भूल ही गया था उसने तो उस युवती को कुछ ही क्षणों में किसी के लिए छाती से लगाया था पर तुम हो जो उसे अभी तक छाती से लगाए हुए हो हु? यति धर्म तो तुम्हारा नष्ट हुआ है उसका नहीं अब पहला भिक्षु भले ही ध्यान में बैठा अकर्म में स्थित दिखाई पड़ रहा हो पर वह वस्तुतः ये सारे महीने स्त्री को छाती से लगाने का घोर मानसिक कर्म ही तो करता रहा है दूसरी ओर वह दूसरा भिक्षु है जो स्त्री को छाती से लगाने का कर्म करता तो दिखाई देता है पर उसके बाद सब कुछ भूलकर फिर अकर्म में ध्यान में स्थित हो जाता है यही अकर्म में कर्म और कर्म में अकर्म देखना है एक अष्टावक्र गीता का उदाहरण अष्टावक्र गीता में संभवतः ऐसी ही स्थिति को समझाने के लिए कहा गया है नृवृत्तिरपि रपि से प्रवृत्तिर उपजाय थे प्रवृत्ति प्रवृत्तिरिधीरस्य निवृत्ति फलभागिनी मूर्खों की निवृत्ति हठ मोह के कारण कर्म से विमुखता भी प्रवृत्ति को जन्म देती है और ज्ञानी जनों की प्रवृत्ति कर्मयोग भी निवृत्ति का फल प्रदान करती है तो कर्म और अकर्म का निर्णय उनके भौतिक स्वरूप को देखकर नहीं किया जा सकता कोरे धर्म शास्त्र से भी कर्म अकर्म का निश्चय नहीं होता यह निर्णय तो कर्म के बंधकत्व को देख किया जाता है यदि कर्म बंधन कारक होता है तो वह प्रवृत्ति है कर्म है और यदि वह बंधन कारक नहीं होता तो वह निवृत्ति है अकर्म है